अवस्था तो और जब अविकल्पस्थ पाठ नहीं है तब क्या था कि और सूक्ष्म कारण के योग्य और जब जिस स्थिति में अविकल्पस्थ पाठ है तो कैसे लगाएंगे कि अनुपल अनुप्लब्धम है ना देखिये अविकल्प से हाँ उसका अर्थ हो जाएगा कारण हो जाएगा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष निर्विकल प्रत्यक्ष से निर्व निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य नहीं है अनुपलब्ध है ना कौन कारण से कारण सूक्ष्मिकल्पक ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य नहीं है और विकल्प कार्य करेंगे निर्विकल्पक ज्ञान कारण सूक्ष्मिकल्पक ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य नहीं है हो जाएगा तो फिर क्या होगा की वो अवय तो अवास्तविक है और सूक्ष्म के कारण जो अवयव है वो निरुकल्पक ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य नहीं है हु? तो ये दोष उसी प्रकार होगा अविकल्प का निरुकल्पक ज्ञान ले लेना हालांकि कुछ लोगों ने निरुकल्पक समाधि भी ली है तो निरुकल्पक समाधि में भी तो कोई भी ध्येय नहीं रहता है तो सूक्ष्म कारण का प्रत्यक्ष होगा तो वैसा भी ले सकते हैं निरुदल समाधि के द्वारा में ये सभी प्रतियोगे पाठ नहीं है है तो ऐसे लग जाएगा समापति की सूत्र से आरम्भ हुई थी तेरे भी क्या बोलू यहाँ से समापत्ति आई थी समापत्ति क्या होती है चित्त का विषय से संबंध होकर विषय के आकार का हो जाना विषय के आकार का कौन होता है चित्त चित्त का विषय के साथ संबंध होकर के विषय के आकार का हो जाना ही समापत्ति होती है और समापत्ति में फिर क्या आया आपका का आई सवित के बाद क्या निर्वितर सवित में क्या होता है शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है मतलब जो अर्थ स्मरण होता है साथ में शब्द का भी ज्ञान हो जाता है, है? ज्ञान का भी ज्ञान हो जाता है और निर्वित में शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता है केवल ढेय अर्थ प्रकाशित होता रहता है ऐसा तो अभी देखेंगे यही से ठ है ना सविचारा निर्विचारा सुख विषया है ना पूर्व में समापत्ति का वर्णन आया है न इसका लिख लो वर्ष सवित सवित के का निर्वित रूपया क्या लिखेंगे निर्वित स्थूल विषयक समापत क्या के का रूप रूपया इस पूर्व विषय के समापत समापत्या तृतीय स्न से या एतया कर एतया ये सरुणाम है ना तो यहाँ पर पूर्व में समापत्ति चल रही है तो एक चलेंगे समापत्या समापत्ति के द्वारा और समापत्ति के पहले दो तो भेद बताए गए ना सवित निर्वित तो सवितर्क निर्वित रूपया समापत्या सवितर्क और निर्वित निर्वित रूप और सवित के रूप समापत्ति के द्वारा और जो जिस समापत्ति के दो भेद बताए गए न सर्क और के उसका विषय है, या है? दो घटा जी बोला न तो, तो सवित निर्वित रूप स्थूल विषय समापत्ति के द्वारा लग गया स्थूल विषय समापत्ति के द्वारा एक आयोग है ना इसके द्वारा ही मतलब तर्क, के सवितर्क के रूप में स्कूल विषय समापत्ति के द्वारा ही विषय वाली सविचारा और निर्विचारा समापत्ति का व्याख्यान हो गया इसके द्वारा ही सुख विषय वाली सविचारा और निर्विचारा समापत्ति का व्याख्यान हो गया तो सुख विषय वाली कौन सविचारा और निर्विचारा तो सविचारा समापत्ति और निर्विचारा समापत्ति दो का विषय क्या होगा सूक्ष्म और पहले इस स्कूल विषय किसका किसका था का और निर्विचार के निर्वित ठीक है ये ये इनके द्वारा ही सूक्ष्म विषय वाली सविचारा और निर्विचारा समापत्तियों का व्याख्यान हो गया किसका व्याख्यान हो गया कौन कौन समापत्ति सविचार और निर्विचार इनका विषय तो ऐसा होगा सूक्ष्म अचीम की इनका विषय होगा जैसे की और जो है कि भूत ये जो, जो पदार्थ दिखाई देते हैं ये भूत हैं की भौतिक पदार्थ हैं। भौतिक है, है। भूतों से बने हुए है न तो सूक्ष्म हुए जो है इनके उपादान भूत और तन तन्मात्रा और तन्मात्राओं से पूर्व में क्या है आपका अहंकार महठ प्रकृति और भी तन मात्रा भी आ जाएगी न सूक्ष्म हाँ सूक्ष्म से इंद्रिया होंगी तनमात्राए होंगी अहंकार होगा महत्व होगा प्रकृति होगी और सबसे ऊपर तो पुरुष हो जाएगा ऐसा वाली सबिचारा और निर्विचारा समापत्तियों का व्याख्यान हो गया कैसे व्याख्यान हो गया तो भाष्य के चलेंगे, भाष्य के सारे चलेंगे देखेंगे पहले सविचारा को भाष्यकार बता रहे हैं तत्र भूत सूक्ष्म अभिव्यक्त धर्म केसु देश समापत्ति ही सा ध्यान देंगे तो समाप्त इस प्रकार कही जाती है कौन सविचारा तो समापत्ति देखेंगे भू सूक्ष्म है भू सूक्ष्म विशेष है इसके दो विशेषण है अभिव्यक्त धर्म के शु और देश काल भवा उत्मे मतलब उन दोनों में सभीचारा और निर्विचारा सभी के मध्य में सभीचारा और निर्विचारा के पहले किसने बता रहे हैं सभीचारा सभी को तो सविचारापत्ति का जो ध्यय होता है ना समापत्ति क्या एक चित्त की स्थिति है चित्त तो वो समाजी रूप है समापत्ति तो समाजी ही है मतलब चित्त का विषय से सम्बन्धित होकर विषय के आकार का हो जाना प्रकाश हो जाए ध्यान की तो क्या हो जाती समाधि तो इसमें ध्यय होता है सविचारा समापत्ति में सूक्ष्म भूत भूट होता है भूत सूक्ष्म से लेना जैसे हम बताए ना कि ये भूत और तन ये सब ले लेना कि और ये भूत सूक्ष्म कैसे अभिव्यक्त धर्म वाले अभिव्यक्त धर्म वाले तो धर्म का प्रयोग पहले वास्तव में कार्य के लिए आया था ध्यान है ना कार्य को क्या कहा था धर्म और कार्य किसका सामान्य धर्म होता है कारण का कारण का ना तो अभिव्यक्त हुए कार्य रूप धर्म वाला जैसे कि पट की अभिव्यक्ति किसमें होती है तंतु में तो पट रूप कार्य तंतुओं में अभिव्यक्त होता है, है? और घट रूप कार्य मिट्टी में अभिव्यक्त होता है अब यहाँ पर भूत सूक्ष्म पकड़ना है क्या अतिद्रीय वस्तु में अतिद्री वस्तु में जैसी तन मात्राएं है और ये जो क्या है की ये मूल भूत है पंचभूत है ये पकड़ना है तो ये जो जितना दृश्य पदार्थ है ना ये सभी धर्म है तो ये अभिव्यक्ति ये धर्म किसमें अभिव्यक्त होता है, में? में? भुट है ये भूतों में किसमें भूत समझते हैं ना जो कि बिना मिश्रित जो भौतिक पदार्थों का जो कारण है जो कि तन्मात्राओं से जिन भूतों की उत्पत्ति होती है वे इंद्रिय ग्रह तो है क्या इंद्रिय ग्रह तो भौतिक पदार्थ है जो मिश्रित है सब में सब हुए हैं तो भूत सूत्र उसे क्या लेंगे वो भूत और क्या ले सकते हैं उनका भी कारण तन्मात्राए तन्मात्राएं तो तन्मात्रा को जब भूत सूक्ष्म से लेंगे तो उसमें किस धर्म की अभिव्यक्ति होती है किस कारण की अभिव्यक्ति होती है तूत भूत की है ना तन्मात्राओं से भूत उत्पन्न होते हैं ना पंचभूत तो यदि अभिव्यक्त हुए धर्म हम लेंगे किसको भूतों को तो अभिव्यक्त हुए धर्म वाला सूक्ष्म भूत कौन होगा तनमात्रा होगी ठीक है और अभिव्यक्त हुए धर्म में यदि हम ये दृश्य प्रपंच ले लें ना तो ये घटा दी और ये फिर छोटे छोटे पदार्थ सब ले लेंगे तो अभिव्यक्त हुए धर्म वाला भूत कौन हो जाएगा पंचभूत हो जाएगा बताए सोच नहीं तो अभिव्यक्त हुए धर्म वाले अभिव्यक्त हुए धर्म वाला कौन भूत सूच में जी पंचीकरण इनका है जो अभिव्यक्त हुए धर्म वाला जो मूलभूत मैं कह रहा हूँ जो तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए हैं वो अपंकृत हैं। हाँ। वैसे पंचीकरण हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि में कोई का, कोई मिलता नहीं। हाँ। उनको शुद्ध भूत ऐसा विशुद्ध भूत ऐसा शब्द का प्रयोग मिलता है और इनको जिस वेदांत में जिसको पंचीकृत कहते हैं उनको भौतिक पदार्थ कहते हैं हाँ। और जिसको वो कहते हैं उसको शुद्ध भूत कहते हैं बात यही है क्या हाँ हाँ अभिव्यक्त से आप ये अब योग शास्त्र का विषय है तो दूसरे की शब्दावली का प्रयोग ना करना ही ठीक है हम इसलिए वो ऐसा नहीं बोलते हैं ना इनकी शब्दावली में ही बोलना चाहिए योग शास्त्र ऐसा अब समझने की दृष्टि से आप वो ऐसा कहते हैं तो कोई बात नहीं है पर इनके ही वो शब्दों का प्रयोग करना ठीक है जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं तो ले सकते हैं आप ये भौतिक पदार्थ ले सकते है अभिव्यक्ति धर्म से तो अभिव्यक्त हुए धर्म वाला कौन भूतरूप में तो दूसरा देखेंगे भूत का विशेषण है देश, काल, निमित्तान तो जो भूत समापत्ति का अभिव्यक्त हुए धर्म वाला होगा इसको ऐसे भी आप समझेंगे जैसे कि आपको शुद्ध ये जो भूत पृथ्वी भूत है ना तो पृथ्वी भूत का आपको प्रत्यक्ष करना हो या तो तनमात्रा का ये गन्ध तन का प्रत्यक्ष हो तो ध्याय से आप घट को या किसी पदार्थ को बना सकते हैं घट को ध्यय बनाया गो को धेय बनाया आपने तो अव्यक्त हुए धर्म कौन हो गए वो और घट अव्यक्त हुए धर्म वाला कौन हो जाएगा सूक्ष्म हो जाएगा तो मतलब क्या है कि इस स्थल को ध्यय बना करके फिर सूक्ष्म में पहुंच गए आप तो इसको धेय बनाने से साक्षात्कार किसका हो जाएगा सूक्ष्म कारण का सूक्ष्म कारण का तो अविव्यक्त हुए धर्म वाला और दूसरा विश्लेषण है देश काल तथा निमित्त के अनुभव से अवच्छिन्न यहाँ समझेंगे देश के अनुभव से अवच्छिन्न काल, काल के अनुभव से अवच्छिन्न और निमित्त के अनुभव से अवच्छिन्न कौन भूत सूक्ष्म या देश काल से अवच्छिन्न ऐसा नहीं है बल्कि देश के अनुभव से अवच्छिन्न काल के अनुभव से अवच्छिन्न निमित्त के अनुभव से अवच्छिन्न वो ध्यान देंगे जो भूत सूक्ष्म है आपका तो भूत जो ध्यय पदार्थ आपका बन रहा है वो किसी देश में है किसी स्थान में है क्यों ढेय जो आप बना रहे हैं मान लीजिए आप इसको बना रहे हैं ये किसी स्थान पर है पर। किसी स्थान पर, पर है तो देश के अनुभव जब रहेगा ना आपको हमारा घेय दे अमुक देश में है हमारा घेय दे अमुक देश में है तो इस प्रकार किसका अनुभव होगा देश का भी अनुभव होगा हमारा ध्यय अमुक देश में है इस प्रकार देश का भी अनुभव हो रहा है तो देश के अनुभव ऐसी युक्त कौन हो गया फिर वही आपका भूत में देश हमारा देश में है इस प्रकार देश के अनुभव से कौन हो गया में और अमुक काल में है इस काल में हमारा ध्यय विद्यमान है वो किस प्रकार होगा इस काल में मेरा ध्य विद्यमान है इस प्रकार क्या हो रहा है काल का अनुभव तो काल के अनुभव ऐसी युक्त क्या हो गया ध्य अच्छा जो हमारा ध्यय है हमारे धेय का कारण यह है जैसे कि जो वस्तु है ना ये ये जैसे कि हमारे ध्यय का कारण ये है मतलब इन इन कारणों से हमारे ध्यय की निष्पत्ति होती है या इन कारणों से हमारा धेय उत्पन्न होता है हमारा जो धेय वस्तु है वो इन इन कारणों से उत्पन्न होता है इस प्रकार इसका अनुभव होता है निमित्त का अनुभव होता है कारण का अनुभव होता है किसका निमित्त धेय का निमित्त भूत सूक्ष्म का निमित्त तो हमारा धे अमुक निमित्त से उत्पन्न होता है इस प्रकार किसका अनुभव होता है का कारण का अनुभव होता है निमित्त का अनुभव होता है तो निमित्त के अनुभव से युक्त कौन हो गया भूत सूक्ष्म मतलब ये है कि भूत सूक्ष्म का ज्ञान हो रहा है उसके साथ वो किस देश में है ये भी हम जानते हैं और भूत सूक्ष्म किस काल में है हम ये भी जानते हैं और भूत सूक्ष्म का कारण है हम ये भी जानते हैं तो जो ध्यय प्रकाशित हो रहा है भूत सूक्ष्म जो साथ देश काल और का जैसे पहले सविचर का समापत्ति में क्या था तीनों और साथ हो रहे थे ना मिश्रित तो वैसे यहाँ पर भूत सूक्ष्म के साथ साथ देश ज्ञान काल ज्ञान और निमित्त ज्ञान भी हो रहा है ऐसा मतलब है यहाँ पर तो पंक्ति लगाएंगे अभिव्यक्त हुए धर्म वाला तथा देश काल और निमित्त के अनुभव से युक्त यहाँ अवत छिन्न का युक्त अव्य हुए धर्म वाले तथा देश काल और निमित्त के अनुभव से युक्त भूत सूच में जो समापत्ति होती है समापत्ति किसकी जित की जो समापत्ति होती है इसी उच्च थे वह समापत्ति सविचारा, सविचारा इस प्रकार कही जाती है वो समापत्ति सविचारा इस प्रकार कही जाती है जिसे आप ओंकार लिख करके ध्यान कीजिए तो उनका जिस इस जिस स्थान पर बना हुआ है तो उस स्थान का भी तो ज्ञान हो रहा है ना वर्तमान काल में ये भी ज्ञान हो रहा है ना है ना और चिन्ह जैसे बनाया जिस वस्तु से बनाया है निमित्त वो भी पता चल रहा है ना ऐसा अब ध्यान देंगे वह समापत्ति सभीचारा इस प्रकार कही जाती है अब इसी को समझा रहे हैं और सभीचारा को ती कर उसमें भी एक बुद्धि निर्ग्राहियम कि एक बुद्धि निर्ग्रह करते है एक बुद्धि से ग्राह या एक बुद्धि का विषय एक बुद्धि का एक बुद्धि का विषय कौन ढे ढे एक बुद्धि का विषय मतलब एकाकार बुद्धि होगी बुद्धि कैसी होगी हाँ बिल्कुल एक बनी रहेगी मतलब एकाकार तीर्थ काल तक बनी रहेगी एकाकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिया तो क्षण ही है मान लीजिए किसी की दो घंटे आकार बनी रही भेद की लगातार दो घंटे बनी रही मतलब बीच में को दूसरी वृत्ति नहीं हुई दूसरी वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ तो जो कहते हैं कि एक वृत्ति दो घंटे बनी रही तो एक ही वृत्ति बनी रही क्या मतलब सजाती वृत्ति मतलब एक वृत्ति के समान अन्य वृत्तियां मतलब एक वृत्ति के समान वृत्तियाँ बनी रही, मतलब रही नहीं नहीं मतलब यह <सँटि> नहीं। नहीं यही मतलब है ना एक ही वृत्ति लगातार रही क्या वृत्ति तो क्षणिक है नई नई वृत्तियां होती रहती मतलब ये है कि विजाती वृत्ति नहीं आई विजातीय वृत्ति नहीं आई यही मतलब है तभी मेरे निरिध्यासन क्या है विजाती प्रत्यय के तिरस्कार पूर्वक सजातीय प्रत्यय का हाँ की विजाती वृत्तियों के तिरस्कार पूर्वक सजातीय वृत्तियों का प्रवाह यही तो निरिध्यासन है और ये इसमें चिंतन रूप होता है तो ध्यान रहता है ध्यान है और बहुत प्रकार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा समाधि बन जाएगा और यदि ये प्रीति हो जाता है तो ईश्वर की भक्ति हो जाती है प्रीति रूपा होने से ईश्वर की तो वही निरिद्यासन वही क्या है ध्यान समाधि ये सब एक अवस्था है भगवत में जो है ना परम समाधि आया भक्ति के लिए तो इसीलिए प्रीति रूपा होने से यही भक्ति हो जाती है तो अब देखेंगे एक बुद्धि है कि एक बुद्धि से ग्रह या एक बुद्धि का विषय कौन थे एक बुद्धि ये जो हमारे मन के जो विषय जो वृत्ति चलता रहता है एकाग्र में चलता रहता है तो एकाग्र और वो वृत्ति चलता रहता है एक विषय को वो वृत्ति हमारे मन में चलता रहता है तो वही सिर्फ एकाग्र है और कुछ अलग है मतलब जैसे की एक वृत्ति का मतलब है की चिंतन जैसे जिस वस्तु का आप कर रहे हैं ना उसी का चिंतन हो दूसरे का ना हो तब एक आग्रह जो धेय है ना तो ध्यय का ही लगातार चिंतन बना रहे बीच में दूसरे किसी का चिंतन ना आए तो एक रहेगा ऐसा है तो एक बुद्धि निर्ग्राह करते हैं कि एक बुद्धि के द्वारा ग्राह या एक बुद्धि का विषय भी, भी कर सकते है कौन घे देख। आगे देखेंगे भूसूक्ष्म लिखा हुआ है ना तो भूसूक्ष्म का विशेषण है एक बुद्धि ग्राह्यम तथापी अर्थ उसमें भी एक बुद्धि निर्ग्राहम ये किसका विशेषण है भू सूक्ष्म का और उदित धर्म विशिष्टम उदित एक अर्थ है वर्तमान काल की वर्तमान काल के धर्म से विशिष्ट वर्तमान काल के धर्म से विशिष्ट तो जैसे की तन्मात्रा यदि ध्य है तो वर्तमान काल का धर्म वर्तमान धर्म कौन हुआ तन्मात्र कौन धर्म होगा? हाँ और यदि मान लीजिए कि पृथ्वी विषय है सूक्ष्म तो उसका धर्म क्या हो पृथ्वी गण्य तन मात्रा है तो तो गण कालिक धर्म से विशिष्ट है कौन भूत सूक्ष्म उसमें भी तापी करते वैसा होने पर भी एक बुद्धि का विषय तथा वर्तमान कालिक धर्म से विशिष्ट भूत सूक्ष्म आलम्बन होकर भूत सूक्ष्म कैसा आलम्बन होकर अथवा धे होकर समाधि प्रज्ञा में विद्यमान होता है समाधि प्रज्ञा में समाधि प्रज्ञा या उपकृष्ठ समाधि प्रज्ञा में विद्यमान होता है या समाधि प्रज्ञा में उपारूढ़ होता है तो समाधि प्रज्ञा में विद्यमान होता है उपकृष्ठ का कर्ता कौन है कौन विद्यमान होता है भूत सूक्ष्म भूत विद्यमान होता है कैसा होकर आलम्बनी भूतम आलम्बनी भूतम सत्य आलम्बन होकर या होकर के भूत सूक्ष्म आलंबन, आलंबन होकर या भूत सूक्ष्म प्रज्ञा में विद्यमान हो होता है अब भूत सूक्ष्म कैसा है एक बुद्धि ग्रह या एक बुद्धि का विषय और वर्तमानकालिक कालिक से कौन हाँ। लग जाएगी तुम्हें की एक बुद्धि का विषय यहाँ एवं लगाया है ना कि एक ही बुद्धि का विषय तथा वर्तमान काल के धर्म से विशिष्ट जैसे कि गन्द तन मात्र धर्म होगा तन्मात्रा का वर्तमान काल के धर्म से विशिष्ट भूत सूक्ष्म आलम्बन होकर या देय होकर के समाधि प्रज्ञा में विद्यमान होता है कौन विद्यमान होता है भूत सूक्ष्म में भूत सूक्ष्म का वर्णन फिर आगे पैतालीसवें सूक्ष्म में आएगा उसके वास्तव में विस्तार से आएगा भूत सूक्ष्म जो भौतिक पदार्थों को छोड़ करके सब पहले वाले क्या है आपकी भूत सूक्ष्म है वहाँ बताया जाएगा पुनः यह पुनः जो अभी ध्यान देंगे ये सविचारा सबी, समापत्ति बताई गई तथा था ना वैसा होने पर भी अब सविचारा समापत्ति बताई गई अब किसको बताना है निर्विचारा हो तो देखेंगे पुनः जो सर्वथा कर सर्व प्रकार पुनः जो सब प्रकार से सब ओर से सब प्रकार से सब ओर से शांतोदित है ना शांत का है आपका भूतकाल उदित है वर्तमान काल और अव्यपदेश अर्थ है भविष्य काल हांत का अर्थ है यहाँ पर जो निवृत्त हो गया शांत हो गया शांत से लेना भूतकाल और उदित से क्या लेना है वर्तमान काल और अव्यपदेश से क्या लेना है भविष्यकाल धर्म शब्द है ना तो मतलब क्या भूतकाल के धर्म वर्तमान काल के धर्म और भविष्य काल के धर्म से रहित अनुच्छि है ना रहित ध्यान देंगे कि वो जो सविचारा समापत्ति का था वो उदित धर्म से विशिष्ट था केवल उदित धर्म से विशिष्ट था वो भी शांत धर्म से और अव्यपदेष्ट धर्म से विशिष्ट और ये क्या है कि सभी प्रकार के धर्म से रहते सभी प्रकार के धर्म से लग जाएगा मतलब भूतकाल के धर्म मतलब शांत धर्म में उदित धर्म में और अव्यदेश धर्म भूतकाल के धर्म में वर्तमान काल के धर्म तथा भविष्य काल के धर्म से रहित रहित वो क्या था वहाँ पर युक्त था तो उसका रहित उसके बिना रहित ध्यान देंगे <Saparty>: ये निर्विचारा अभी आगे देखेंगे सर्व धर्मानुपात सर्व धर्मत्म केसु समापत्ति स निर्विचारा ये निर्विचारा कही जा रही है ना तो सविचारा समापत्ति आया था देश काल तथा निमित्त के अनुभव तो से अवच्छिन्न तो तो वो थी अवच्छिन्न सारा समापत्ति तो निर्विचारा समापत्ति किस कैसी होगी अनवच्छिन्न सविचारा समापत्ति अवच्छिन्न थी तो ये कैसी होगी अनवच्छिन्न होगी वो युक्त थी तो ये रहित होगी अब किससे किससे युक्ति थी वो देश काल और निमित्त के अनुभव से युक्त थी तो यहाँ भी लेकिन अभी तो केवल इन्होंने काल को ही बताया है शांत उदित और क्या है? ये काल है तो आप इनको उपलक्षण मान लेंगे किसका कि देश दे, कि देशी मतलब क्या होगा कि ये देश के धर्म से अनविन्न और निमित्त के धर्म से अनवच्छिन्न मतलब जो सभी, सभी समापत्ति का ध्यय था ना उसमें देश काल और निमित्त का भान होता था और इसमें यो निर्विचारा समापत्ति का जो धेय होगा उसमें देश काल और निमित्त का भान नहीं होगा वैसे अभी एक रूपता करना चाहे तो फिर ऐसा करना अच्छा रहेगा क्या अच्छा वो एक रूपता यदि करना चाहे तो फिर ऐसा करना पड़ेगा जो भूतकालिक वर्तमानकालिक और वर्तमान कालिक और भविष्य कालिक धर्म से धर्म से रही। रही हो गया और व्यापक अर्थ में समझना हो तो मतलब भी पहले ऐसा समझेंगे कि देश के अनुभव से रहित काल के अनुभव से रहित और निमित्त के अनुभव से तथा तथा इन सभी कालों में तथा इन सभी कालों में विद्यमान धर्मों से रहित इन कालों में विद्यमान किसका धर्म है धर्म इन कालों में विद्यमान किसका धर्म है मतलब तो ये पूरा उसको मिलाए तो फिर यही करना पड़ेगा कि देश काल तथा निमित्त के अनुभव से रहित और इन कालों में विद्यमान धर्म से रहित ऐसा हो जाएगा सुना जो सब और से, सब प्रकार से काल ए, क्या भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल के धर्मों से रहित ये विशेषण होगा रहित सर धर्मानुपात अर्थ हो जाएगा सर धर्मानुपात शु का होगा कि सभी धर्मों का आश्रय बनने की योग्यता वाले सभी धर्मों के आश्रय बनने की योग्यता वाले सर्व धर्म धर्मांश अर्थ होगा ये सर धर्म, धर्मांुक अर्थ हुआ क्या हुआ सभी धर्मों के आश्रय बनने की योग्यता वाले तथा सभी धर्मों के आश्रय सर्व धर्मत्म के सुख हुआ सभी धर्मों के आश्रय और यहाँ पर भूत सूक्ष्म को जोड़ के अर्थ लगाएंगे सभी धर्मों का आश्रय कौन भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म लिखा नहीं है लेकिन भूत सूक्ष्म को यहाँ समझना है ठीक है इसको है। में सभी धर्मो का आश्रय कौन होगा क्योंकि विषय वाली दोनों है कौन सभी चारा और अपंक्ति लगाएंगे खूना जो सब प्रकार से सब और से शांत तथा अपर्म से, से रहित सभी धर्मों के आश्रय की योग्यता वाले तथा सभी धर्मों के आश्रय भूत सूक्ष्मों में भूत सूक्ष्मों में याद कह दीजिए विषयों में भूत सूक्ष्मों में समापत्ति होती है भूत सूक्ष्मों में क्या होती है अच्छा। स निर्विचारा इति वापत्ति निर्विचारा ऐसी कही जाती है आप बताएंगे शांतोदित धर्म ऐसी रहित कौन भूत सूक्ष्मी कौन और सर्वधर्मात्मक कौन बस अब ठीक है भू सूक्ष्म को जोड़ करके लगाना है जो समापत्ति होती है वह निर्विचारा ही जाती है मतलब ये है कि जो सविचारा समापत्ति देशकाल तथा निमित्त के अनुभव ऐसी युक्त होती है और निर्विचारा क्या होती है देशकाल और निमित्त के अनुभव से रहित होती है और वो क्या एक बुद्धि निर्ग्राहम वहाँ उद्धि धर्म विशिष्टम था ना वो क्या था वर्तमान कालिक के धर्म से विशिष्ट केवल वर्तमान कालिक धर्म से विशिष्ट थी और यह क्या है कि सभी काल के धर्मो से सही थे मतलब इसमें यदि तन मात्रा का भान होगा तो तन मात्र का भान नहीं होगा मतलब ध्यान देना जैसे दे आपने गंध तन मात्रा को ध्यय बना लिया है न और गंध तन मात्रा आदि किसी भी सूक्ष्म पदार्थ को आपने धेय बना लिया तो वो उस धेय के आसार की वृद्धि होगी ध्यय का भान होता रहेगा लेकिन ध्य दे किस देश में है उस देश का भान नहीं होगा ध्यय किस काल में है उस काल का भान नहीं होगा और ध्येय का वो निमित्त क्या है वो भी भान नहीं होगा और ध्यय का धर्म तन मातृत्व क्या है ये भी भान हाँ जैसे कि किसी वस्तु को बिल्कुल एकाग्रता से देखते रहें उस वस्तु मात्र का भान होता रहे वो वस्तु कहाँ है कब है ऐसा कुछ भी भान ना हो बहुत ज्यादा एकाग्रता की बात है बहुत ज्यादा एकाग्रता की बात है हाँ, लक्ष्य पर ही दृष्टि है लक्ष्य जहाँ है उस स्थान पर तो दृष्टि नहीं है दृष्टि अपनी कहाँ है लक्ष्य पर है लक्ष्य कहाँ है कब है इसे मतलब नहीं लक्ष्य पर ही दृष्टि है और तो लक्ष्य से संबंधित देश काल पर दृष्टि नहीं है तो वो निर्विचारा समापत्ति है अब देखेंगे लग जाएगा तो निर्विचारा समापत्ति में ऐसा ढेर होगा और दोनों की तुलना करके अपनी तरफ से समझते रहिए अच्छा संक्षेप में भाव बता रहे हैं एवं स्वरूपम ही एवं स्वरूपम का आलम्बिनी भूतम एव इस रूप से ही इस रूप से ही जो उसका स्वरूप बताया गया ना कि सभी प्रकार के धर्मो से रहित सभी प्रकार के धर्मों से हाँ इस रूप से ही आलम्बनी भूतम में इस स्वरूप से ही आलम्बन होकर इस रूप से ही आलम्बन होकर समाधि प्रज्ञा के स्वरूप को उपरंजित करता है समाधि प्रज्ञा के स्वरूप को उपरंजित करता है मतलब समाधि प्रज्ञा स्वरूप में विद्यमान रहता है समाधि प्रज्ञा स्वरूप में विद्यमान समाधि प्रज्ञा स्वरूपम करोटा समाधि प्रज्ञा मतलब समाधि प्रज्ञा में विद्यमान रहता है ऊपर था ना समाधि प्रज्ञा उत्कृष्ट थे तो वही यहाँ पर अर्थ है समाधि प्रज्ञा को उपलब्धित करता है या समाधि प्रज्ञा में विद्यमान रहता है ही अच्छा तो ही कहे पर देखिए इस प्रकार वह भूत सूक्ष्म में इस प्रकार वह भूत सूक्ष्म ही इस रूप से आलम्बन होकर समाधि प्रज्ञा में समाधि प्रज्ञा में विद्यमान ही रहता है ऐसा आप कर लेंगे इस प्रकार वह में इस इसके द्वारा आलम्बन होकर या होकर समाधि प्रज्ञा में विद्यमान रहता है चल रहा है ना प्रज्ञा क्या स्वरूप शून्य अर्थमात्रा यदा बहती तदा निर्विचारा इतिर प्रज्ञा स्वरूप से शून्य रहती प्रज्ञा से लेना समाधि प्रज्ञा समाधि कालिक बुद्धि समाधिकालिक प्रज्ञा तो यदि उस प्रज्ञा का भान न हो तो क्या कहा कहा जाएगा वो स्वरूप से शून्य जैसी है स्वरूप से रहित होगी क्या तो स्वरूप से रहित जैसी इसको पहले बताया गया है ना हाँ मतलब ये क्या है कि धे का भान होना और धे के आकार की वृत्ति का भान होना तो अलग अलग बातें है न तो ज्यादा जब प्रगाढ़ता हो जाएगी समाधि की तो उसका क्या होगा प्रज्ञा का भान होगा हाँ प्रज्ञा का विषय ही भाषित होगा प्रज्ञा का भाषित नहीं होगी और प्रज्ञा स्वरूप स्वरूप से शून्य जैसे प्रज्ञा स्वरूप शून्य जैसी होकर ध्य मात्र की जब होती है जब वो कैसी होती है दे। जब वह ध्य मात्र होती है ध्यय मात्र होती है मतलब ध्यय मात्र के आकार वाली होती है तो जब प्रज्ञा ध्यय मात्र के आकार वाली होगी तो कौन भाषित होगा ध्य भाषित होगा अच्छा और से स्वरूप जैसी होकर ढेर मात्र के आकार वाली जब होती है तब वह निर्विचारा ऐसी कही जाती है निर्विचारा ऐसी कार से या इस तब तब स्थल वस्तु ऐसी से उनमें ऐसा समझ लेना या तब भी कर सकते इस फूल वस्तु को विषय करने वाली तब एक अर्थ नहीं बनेगा तरह से उन समापत्तियों में तर्थ होगा उन तो पहले दो प्रकार की समापत्ति आई सवितरका और निर्वितर अभी कौन कौन आई सभी चारा और ने ने ने तो पहले की दो प्रकार की समापत्तियों में इस स्थल विषय था और यहाँ विषय तयों में महाद्वस्तु से लेना स्थूल वस्तु इस फूल वस्तु को विषय करने वाली सवितरका क्या इस फूल वस्तु को विषय करने वाली सवितरका और निर्भित समापत्ति है इस फूल वस्तु को विषय करने वाली और निर्वित समापत्ति है वस्तु सविचारा का निर्विचारा तथा वस्तु को करने वाली सविचारा और निर्विचारा समापत्ति है अच्छा तो अंतर भी समझ गए होंगे ना सभी हो एव का एवं उभयो उभ एक निर्वित विकल्प व्याख्याता व्याख्या इसमें यह कहना चाहेंगे कि मिश्रण का अभाव उधर किसमें था निर्वितरिका में था और यहाँ निर्विचारा में है वहाँ तरका में किसका मिश्रण हो जाता था शब्द के अनुभव शब्द के ज्ञान का मिश्रण और ज्ञान के ज्ञान का मिश्रण हो जाता था ना? और इसमें सविचारा में किसका मिश्रण होता था देश काल और निमित्त के अनुभव का ठीक है और का और निर्विचारा में किसी का मिश्रण हाँ केवल ही प्रकाशित है ये कहना चाहते है पंक्ति लगाएंगे एवं एक मैं अन्य क्रम से पढ़ रहा हूँ एवं एक तया निर्वितया एव एवं एक निर्वितया एवयो विकल्प हानि ही इसी एवं इस प्रकार निर्वित एवं इस के समापत्ति के द्वारा इसके द्वारा हाँ इस के समापत्ति के द्वारा सूत्र में आया था ना उसकी तो पकड़ा पकड़ाई गया इस प्रकार इस के समापत्ति के द्वारा ही है ना इस के समापत्ति के द्वारा ही उभयो हो उभयों से लेना है आपको उभयों से आप ले लीजिए निर्व ये नि, निर्विचारा और निर्विचरिका निर्वितर और निर्विचारा की का और निर्विचारा इन दोनों के विकल्प का अभाव कहा गया इन दोनों के विकल्प का विकल्प हानि है ना विकल्प हानि मतलब मिश्रण का अभाव इन दोनों या इन दोनों में मिश्रण का अभाव कहा गया दोबारा लगाएंगे एवं कर्त इस प्रकार एक या निर्वित एवं इस निर्व के समापत्ति के द्वारा ही करते दोनों में किसने किस का और निर्विचारा इन दोनों में मिश्रण का भाव कहा गया इनमें किसी का मिश्रण नहीं रहता है केवल ध्य ही प्रकाशित होता है थोड़ा और देखेंगे आगे चलें मनन करिएगा और पहले से संबंधित ही कुछ पाठ है लेकिन ये कल से तो आसान है न इतना ही पहले से संबंधित था क्या अर्थ मात्रा निर्भाषा है ये मात्रे ये पहले बताया गया ना न यही पहले से संबंधित था और तो ठीक ही है चलेंगे तो इसका क्या होता है बताइए सविचारा और निर्विचारा का सूक्ष्म सूक्ष्म विषय विषय को ये सूत्र में आ रहा है लगाइए सूक्ष्म अलिंग परिवान और सूक्ष्म विषयता अलिंग पर्यंत होती है या सूक्ष्म विषय अलिंग पर्यंत होता है अलिंग का अर्थ है यहाँ पर प्रकृति अलिंग का क्या अच्छा। है प्रकृति अच्छा ये सूक्ष्म विषयता अलिंग पर्यंत होती है या सूक्ष्म विषयता या प्रकृति पर्यंत सूक्ष्म विषय होते हैं क्या हो जाएगा प्रकृति पर्यंत जैसे हमने बताया सूक्ष्म विषय होंगे आपके ये भू पंचभूत पंच ये जो दृश्य भौतिक पदार्थ है इनकी अपेक्षा सूक्ष्म विषय क्या है पंचभूतों इनकी अपेक्षा भी सूक्ष्म विषय तन मात्राए कौन कौन तन मात्राएं रूप रस गन्ध शब्द सब मात्रा भी है और तन मात्राओं की अपेक्षा भी सूक्ष्म विषय क्या होगा अहंकार अहंकार की अपेक्षा सूक्ष्म विषय हाँ उसकी अपेक्षा सूक्ष्म विषय महा ऐसा अब ये जो परिणाम को प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं, उसमें सबसे सूक्ष्म विषय कौन होगा प्रकृति जो अलिंग है ना और पुरुष तो सबसे सूक्ष्म है ऐसा आगे लगाएंगे पार्थिव पार्थिव से अणोह गंध तन मात्र सूक्ष्म विषय पार्थिव से अणोह पार्थ अणोह कर लेना यहाँ परमाणु परमाणु मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म सबसे सूक्ष्म कर्ण कि पार्थिव परमाणु हम यहाँ पर कारणम जोड़कर पंक्ति लगाना चाहते हैं अपनी तरफ से कि पार्थ्यू परमाणु का कारण गंध तन मात्रा क्या पार्थिव परमाणु का कारण गंध तन मात्रा विषय है या ऐसा लगाएंगे ये पार्थिव परमाणु का कारण गंध तन मात्रा क्या है सूख विषय है किसकी अपेक्षा सुख विषय है पार्थ्यू परमाणु की अपेक्षा लग जाएगा और पार्थिव परमाणु का कारण गंधन मात्रा सूक्ष्म विषय है किसकी अपेक्षा पार्थिव परमाणु की अपेक्षा विषय क्या बनेगा धे बन रहा है ना किसमे निर्विच निर्विचार और सविचारा दोनों में बन जाए ये है आप्यस् आप, आप यहाँ पर जली अनुह जली परमाणु का पंक्ति लगायेंगे पहले के साथ जोड़ कर कैसे लगाएंगे आपोहो रस तन मात्र सूक्ष्मो विधया आप्य अड़ोह रस तन मातरम सूक्ष्म विधाय <laughs> की जली परमाणु का कारण रस तन मात्रा रस मात्रा से जल उत्पन्न हुआ क्या <laughs> <जल> उत्पन्न हुआ हाँ <laughs> जल उत्पन्न हुआ तो फिर जल का परमाणु भी उत्पन्न मान लीजिए उसी से ऐसा गंध मात्रा ऐसी पृथ्वी उत्पन्न होती है देखेंगे तो जली परमाणु का कारण रस तन मात्रा सुख विषय है किसकी अपेक्षा जली परमाणु की अपेक्षा तेजस इस वाक्य को बोलो कैसे होगा संस्कृत में हाँ रूप तन मात्र सूक्ष्म विषय की तेजस परमाणु का सूक्ष्म सुजस परमाणु का कारण तेजस परमाणु का कारण रूप तन मात्रा सूक्ष्म विषय है वायुवी परमाणु का कारण स्पर्श पर मात्रा है किसकी अपेक्षा परमाणु की अपेक्षा अब यह आकाश का परमाणु ही लेना न्याय शास्त्र में आकाश का परमाणु होता है क्योंकि आकाश नित्य माना जाता है लेकिन इस आकाश की उत्पत्ति सुनी गई है वेदों में तो जब आकाश की उत्पत्ति सुनी गई है तो उसका भी क्या होगा की सब परमाणु होगा कारण होगा सब होगा ऐसा न्याय में न होने के माना जाएगा तो अर्थ हो जाएगा क्या आकाश के परमाणु का सूक्ष्म मात्रा है शब्द तन मात्रा से आकाश की उत्पत्ति से क्या लेना है तनमात्रा नाम और तन मात्राओं की तो उत्पत्ति किससे होती है अहंकार से तो तन मात्राओं का कारण सूक्ष्म विषय अहंकार है तनमात्राओं का कारण सूक्ष्म विषय किसकी अपेक्षा हाँ हमने कारण मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ एक करने के लिए हाँ अच्छा अब ध्यान देंगे वहां अणु में तो लोगों ने पंचमी मान ली व्याख्याकारों ने कि पृथ्वी के परमाणु की अपेक्षा अच्छा सुख विषय गण्य तन्मात्रा है बहुत अच्छा है ना करण पद का अध्ययन नहीं करना पड़ा लेकिन यहाँ तेसाम में यहाँ फिर वो नहीं होगा ना वहाँ अणु में पंचमी मानकर बिना कारणम का अध्यार दिए पंक्ति लगा ली पर यहाँ तेसाम आ जाएगा रख चाहिए गाड़ी इसलिए हमने वो कारणम को वहाँ अध्ययन कर दिया पंक्ति तेसाम से क्या लेना है तन्मात्राओं का विषय अहंकार अहंकार एक तत्व है जो अहंकार कहते हैं ना इनको बहुत अहंकार हो गया या अहंकार घमंड का वाचक है ये अहंकार एक वृत्ति है ये अहंकार क्या है हाँ ये जो प्रकृति से महात्मा महा से अहंकार हुआ घमंड है, है क्या ये जो तत्व है ऐसा ये एक क्या है तत्व है और उस अहंकार से इंद्रिया आदि होंगी तब कहीं वो अहंकारात्म का वृत्ति बनेगी और से क्या लेना है अहंकार का भी कारण का अध्ययन कर लेंगे अहंकार का विकारण कारण लिंग मात्र सूक्ष्म विषय है लिंग मात्र कार्य यहाँ पर महत्व क्या है आपका महत्व प्रकृति से महत्व उत्पन्न हुआ कि अहंकार का विकारण कारण लिंग मात्र सूक्ष्म मात्र कार्य हुआ महत्व लिंग मात्र अलिंगम सूक्ष्म लिंग मात्र कार्य महत्व महत्व का भी कारण अलिंग सूक्ष्म विषय है अलिंगकार हुआ यहाँ पर प्रकृति अव्य हाँ मूल प्रकृति कह सकते हैं मूल प्रकृति शुद्ध प्रकृति शब्द का प्रयोग नहीं करते किसका मूल प्रकृति ऐसा लिंग मात्र का भी कारण है, अलिंग सूक्ष्म अलिंग से क्या है सूत्र तो में आया ना अलिंग परिवहन न चाह अलिंगात परम सूक्ष्मम चा अलिंगात परम सूक्ष्मम न सूक्ष्म कोई नहीं है और प्रकृति से पर सूक्ष्म कोई नहीं है परम कर से अधिकम की प्रकृति से अधिक सूक्ष्म कोई या प्रश्न फिर कोई किसी ने प्रश्न उठाया कि प्रकृति अधिक सूक्ष्म तो आत्मा है पुरुष है ननु अस्थि पुरुषा प्रश्न का सूचक शब्द है कि की पुरुष सूक्ष्म कैसे अलिंगात परम अलिंगात परम पुरुषा सूक्ष्म की अलिंग से कर पुरुष सूक्ष्म है या अलिंग से अधिक पुरुष सूक्ष्म है तो सत्यम का है ये प्रश्न किया गया ना भाषिकार उत्तर देते है की सत्यम आपका कहना सत्य है सत्यम यहाँ अर्गंगीकार अर्थ में है कहने का मतलब ये है कि जो परिणाम को प्राप्त होने वाले द्रव्य हैं, उनमें सूक्ष्मता का विचार करेंगे तो सबसे अधिक सूक्ष्म किसको कहना पड़ेगा तो, किसको? परिणाम को प्राप्त होने वाले जो द्रव्य हैं, पुरुष का कोई परिणाम होता है क्या पुरुष तो एक रफ हमेशा रहता है जैसे मिट्टी का परिणाम घट रूप में हो गया है संतु का परिणाम पट रूप में हो गया प्रकृति का परिणाम महत्व रूप में हो गया महत्व का परिणाम अहंकार रूप में हो गया तो जब परिणाम को प्राप्त होने वाले जो तत्व हैं या कहिए है कि उपादान कारण बनने वाले जो पदार्थ हैं उन्हें जब विचार करेंगे सूक्ष्म का तो अधिक सूक्ष्म कौन होगा इसलिए प्रकृति को अलिंग को सूत्रकार ने कहा पुरुष को नहीं कहा ठीक है इसलिए सत्य हम अर्धिकार अब ध्यान देंगे यथा लिंगात परम अलिंगस्त सूक्ष्म जिस प्रकार लिंग से पर मतलब महत्व से पर प्रकृति की सूक्ष्मता है अलिंगस्त है ना जिस प्रकार महत्व पर प्रकृति की सूक्ष्मता है न चा एवं पुरुषस्थ एवं न और पुरुष की ऐसी सूक्ष्मता नहीं है इसको समझाते हैं हमने बताया ना कि उपादान बनने वालों में आ, उपादान बनने वालों में सूक्ष्मता की स्थिति नहीं बढ़ेगी तो उपादान बनने वाले पदार्थों में पुरुष की सूक्ष्मता कह सकते हैं यही मतलब है यहाँ किन्तु लिंग लिंगसिक कारण पुरुषो न भगवती लिंग से है ना तो लिंग से क्या ले रहे थे अभी आप महत्व ले रहे थे ना अच्छा मतलब भी महत्व का अन्वयी कारण कर्थ है उपादान कारण कि महत्व का उपादान कारण पुरुष नहीं होता है महत्व का उपादान कारण पुरुष है हेतु तो बहुत ही हेतु होता है हेतु का कारण हेतु का क्या है हाँ महत्व का उपादान कारण पुरुष नहीं होता है किन्तु लिमित्त कारण होता है मतलब जो अचेतन पदार्थ हैं वो चेतन के संबंध के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए चेतन को निमित्त कारण माना गया चेतन को क्या माना गया हाँ मिट्टी से घट बनता है तो उपादान कारण कौन हो गयी मिट्टी और बनाने वाला निमित्त कारण हो गया वैसे चेतन निमित्त कारण है हेतु शुरू होती हेतु का निमित्त हेतु अतः इसलिए प्रधान में निरस्त सूक्ष्मता का कथन किया गया प्रधान में ऐसा समझेंगे की तो इस कारण से मतलब उपा, उपादान कारण होने के कारण क्या? उपादान कारण कारण होने के कारण, प्रधान में सूक्ष्म का कथन किया गया समझ लेना पुरुष को उपादान कारण न होने से पुरुष को उपादान कारण न होने से उपादान ने कारण बनने वाले पदार्थों में अतः ऐसा लगाएंगे पुरुष उपादान कारण न होने से उपादान कारण बनने वाले पदार्थों में निरस्त सूक्ष्मता प्रधान में कही गई निरस्त सूक्ष्मता सूक्ष्मता किस में कही गई प्रधान को निरस्त सूक्ष्म कहा दिया वास्तव में आई अब आकर क्या करेंगे पुरुष को उपादान कारण न होने से और उपादान कारण बनने वाले पदार्थों में निरस्त सूक्ष्मता प्रधान में कही गई लग जाएगा तो सुख लिखे स्वम से अलिंग करे वह सुख लिखे अलिंग पर्यत होते हैं प्रकृति पर्यंत होते हैं जिंदगी है ना ओम पूर्ण मद पूर्ण निदम पूर्ण पूर्णमुद